विनय पत्रिका राम स्तुति श्रीरामस्ती दनुजसूदन दया सिंधु दम्भापहन दहन हरता पापरता दमन दम भवन दुखों हर दुर्ग दुर्वासना नाश करता दुर्वासनाशकर्ता भूर भूरिभूषण भानुमंत भगवंत भयदेश सभारी भावनातीत भवंद्यक्तरण भूधरण धारी वरदागी सविधा विस्वात्मा विहारी व्यापक व्योम पंदार वाम ब्रह्म विद ब्रह्मचिंतापहारी सहज सुंदर सुमुख सुमन शुभ सर्वदा शुद्ध सरभग्स्वंद चारी सर्वृत्वित सत्यसकल कल्पात नित्य निर्मोह निर्गुण निरंजन निजानंद निर्वाण निर्वाणदाता निर्भरानंद निकंप निशीम निर्मु निरपाधी निर्म विदाता महामंगलमूल मोद महिमा मुग्ध मधुमथन मानद अमाली मदन मददन मदातीत मायारहित मंजुमानाथ पाथोजपाली कमलोचन कलाकोश को दंड कौशलाधीश कल्याण राशि या तो धान प्रचुर मद्दरीकेसरी भक्त मन पुण्य आसी अनग अद्वैत अन्वद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंधो अचल अनिकेत अनायमय अनारंभ अना दास तुलसी संपन्न अविल अना परम करुणा धाम करुणाधाम पाविपति दुर्विनीतम हे श्री राम जी आप दानवों के नाश करता दया के समुद्र दम्भ दूर करने वाले दुष्कृतों को भस्म करने वाले और दर्प को हरने वाले हैं आप दुष्टता का नाश करने वाले दम के स्थान अर्थात जितेंद्रियों में श्रेष्ठ दुखों के समूह को हरने वाले और कठिन तथा बुरी वासनाओं के विनाशक हैं आप अनेक अलंकार धारण किए सूर्य के समान प्रकाशमान ऐश्वर्यादि छह दिव्य गुणों से युक्त संसार से छुड़ाने वाले अभयदान देने वाले और सबसे बड़े जगदीश्वर हैं आप मन बुद्धि की भावनाओं से परे शिव जैसे वंदनीय शिवभक्तों के हितकारी भूमि का उद्धार करने वाले और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं हे वरद आपका शरीर मेघ के समान श्याम है आप वाणी के अधीश्वर विष्णु के आत्मा राग रहित और बैकुंठ मंदिर में नित्य विहार करने वाले हैं आप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं सबसे वंदनीय वामन रूपधारी सर्वसमर्थ ब्रह्मवेदता ब्रह्मरूप और चिंताओं को दूर करने वाले हैं आप स्वभाव से ही सुंदर सुंदर मुख वाले और शुद्ध मन वाले हैं आप सदा शुभ स्वरूप निर्मल सर्वज्ञ और स्वतंत्र आचरण करने वाले हैं आप सब कुछ करने वाले सबका भरण पोषण करने वाले सबको जीतने वाले सबके हितकारी सत्य संकल्प और कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले हैं आप नित्य हैं मोह रहित हैं निर्गुण हैं निरंजन है निदानंद रूप हैं तथा मुक्ति स्वरूप और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं आप पूर्ण आनंद स्वरूप अचल सीमा रहित मोक्षरूप रहित, ममता रहित और सबके विधाता हैं आप बड़े बड़े मंगलों के मूल आनंद और महिमा के स्थान मूर्ख मधु दैत्य को मारने वाले दूसरों को मान देने वाले और स्वयं मान रहित हैं आप कामदेव के नाशक मद से रहित माया से रहित सुंदरी लक्ष्मी देवी के स्वामी और हाथ में कमल लेने वाले हैं आपके नेत्र कमल के समान है आप चौसठ कलाओं के भंडार धनुष धारण करने वाले कौशल देश के स्वामी और कल्याण की राशि हैं राक्षस रूपी बहुत से मत वाले हाथियों को मारने के लिए सिंह हैं भक्तों के मन रूपी पवित्र वन में निवास करने वाले हैं आप पाप रहित अद्वितीय दोष रहित अप्रकट अजन्मा सीमा रहित निर्विकार और आनंद के समुद्र हैं आप अचल हैं पर एक ही स्थान में आपका निवास नहीं है आप सर्वत्र हैं परिपूर्ण हैं निरोग अर्थात माया के विकारों से रहित हैं और अनादि हैं आप ही मेघनाथ के मारने वाले लक्ष्मण जी के बड़े भैया हैं यह तुलसीदास संसार के दुखों से दुखी विपदग्रस्त युक्त और अत्यंत भयभीत हो रहा है हे शरणागत पालक हे परम करुणा के धाम हे पृथ्वीपति राम जी इस दुर्मनीति की रक्षा कीजिए